टॉक अजुन चेत गवार नंबर ट्वेल्व पहला प्रश्न कभी आप कहते हैं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 नक्शों के लिए हम मरते हैं मारते हैं। जमीन की तरफ नहीं देखते जमीन की तो छोड़ दो आकाश भी बांटा हुआ है हिंदुस्तान का आकाश अलग पाकिस्तान का आकाश अलग जैसे नक्शे पर हमने जमीन बांट ली ऐसे ही हमने विचार में परमात्मा को बांट लिया है मेरा तेरा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 उनके लिए बाहर का कहता हूं उनसे कहता हूं बाहर जो परिस्थिति हो उसके साथ तथाता। था बहिर्मुखी जिसको जंग ने एक्सटोवर्ट कहा है, उसके लिए बाहर के साथ तथाता। बाहर भी परमात्मा है उसके साथ एक आत्मभाव संतोष जो आए स्वीकार जैसा आए वैसा स्वीकार जो परमात्मा दे धन्यवाद जो न दे उसके लिए धन्यवाद बाहर के साथ परम एक रास्ता ये बहिर्मुखी के लिए परमात्मा में पहुंचने की बात है कुछ हैं जो अंतर्मुखी लोग हैं जो मुश्किल से ही आंख खोल पाते हैं जिनका जगत वस्तुतः भीतर है वे तभी मस्त होते हैं जब आंख बंद होती है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 पूछने कि मैं स्वास्थ्य क्यों क्यों का प्रश्न नहीं उठाते भी नहीं पूछते कि स्वास्थ्य किसका मुझे लग गया यह कहां से आ गया तुम स्वास्थ्य को स्वीकार करते हो कि स्वास्थ्य प्राकृतिक अवस्था है ना तो किसी से लगता न कहीं से आता है वही शब्द का अर्थ भी होता है स्वास्थ्य का स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वामी स्थित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 नाश्रित दीनियों मुझको बना ये जो सभी के मन में ये भाव उठता है कि परमात्मा को क्या मिला जो हमें ऐसा दुखी बना दिया क्यों इतना दीन कितना असहा है क्यों ऐसी अंधेरी रात हमारे चारों तरफ पैदा करती ये अमावस हमारे प्राणों में क्यों रख दी क्या मिला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 वाक रह जाते हो क्योंकि तुम्हारे किए जो हो रहा था या नहीं हो रहा था वह दुखी था हार कर गिरते ही तुम पाते हो परम आनंद हार में बड़ा गहरा विश्राम है हारे को हरिनाम जैसे ही आदमी हारा कि हरिनाम पैदा होता है ये उक्ति बड़ी अपूर्व है हारे को हरिनाम किस हार की बात है इसमें अहंकार के हार की बात है ये अहंकार है जो बाहर और भीतर को अलग कर रहा है थोड़ी देर को सोचो थोड़ी देर को विमर्श करो थोड़ी देर को शांत बैठकर सोचो मैं नहीं हूं फिर कौन बाहर कौन भीतर फिर कैसे विभाजन करोगे फिर तुम कहां हो जो विभाजन करे फिर तो घर गिर गया खंडर हो गया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 बिजली कौंधेगी क्षण भर को लगेगा कोई सीमा नहीं सब असीम है, विराट है विभू है न मैं हूं न तू है स्वाद आएगा एक बूंद अमृत की टपकी रास्ता बना फिर बड़े घूंट आते ही है फिर जल्दी ही वर्षा भी होगी अगर बाहर अड़चन मालूम पड़ती है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 आक्रमक जो बाहर को विजय करने निकले उन्हें बाहरी ही खोजना उचित है पश्चिम के तीनों धर्म यहूदी ईसाइयत इस्लाम तीनों बहिर्मुखी पूर्व के तीन बड़े धर्म हिंदू बौद्ध जैन तीनों अंतर्मुखी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 और तुम जब सुख चाहते हो और सुखी होना चाहते हो सब तरफ फूल खिल जाते तुम्हारी दृष्टि बदलती और यह सारा जगत रूपांतरित हो जाता है जिस आदमी को दुख खोजना है वो दुख खोज लेगा खूब अवसर हैं दुख खोज लेने के वो हर सुख के अवसर में से भी दुख को निचोड़ लेगा और जिसे सुख खोजना है वह भी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 कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वृक्षों में असमय फूल खिल गए सूखे वृक्ष हरे हो गए ये कथा प्रीतिकर ये इतना ही कहती है कि जब तुम्हारे भीतर परम ज्ञान की घटना घटेगी तो तुम्हारे लिए सूखा वृक्ष कैसे रह जाए सूखे वृक्ष में हरे पत्ते आए या नहीं इसमें मुझे बहुत जिद नहीं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 तुम्ही छिटके छिटके तुम्ही भागे भागे थे भीतर का छंद बैठ जाए तो बाहर से परमात्मा के हजार हाथ तुम्हें तत्क्षण उठा लेते या बाहर के जगत से छंद बैठ जाए तथाता भाव आ जाए सब स्वीकार हो जाए संतोष की दशा बन जाए नहीं चाहिए कुछ और जैसा है काफी है जैसा है शुभ है जैसा है पूर्ण है इस अन्यथा की कोई मांग नहीं जैसे हो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 लेकिन जिंदगी भर अगर अहंकार को साधा है तो अचानक जाके मंदिर में झुक जुकन ना पाओगे झुकने का तुम्हें अभ्यास नहीं हर जगह अकड़ के खड़े रहे हर जगह लड़ते रहे संघर्ष किया पीजा हर अपमान और कुछ चारा भी तो नहीं तूने स्वाभिमान से जीना चाहा यही गलत था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 वह अपमान की संभावना से मुक्त हो गया लेकिन अहंकार कहे चला जाता है कि रुको अभी अभी प्रार्थना करने का समय कहां आया अभी और संघर्ष कर लो अरे हार गए क्या अहंकार कहता तुम और झुकने जा रहे हो यह तो तुम्हारी आदत नहीं ये तो कमजोरों कायरों की बात है ये प्रार्थना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 चाहे कितनी तपन सहेतन चाहे कितनी घुटन सहेमन किंतु दर्द को ओठों पर आ जाने का अधिकार नहीं कणकण में फागुनवा नाचे खेत खेत में सरसों फूली अमराई में कूके कोयल पछवा डोले भूली भूली मैं हूं ऐसा फूल कि जिसको सांझ सताए भोर रुलाए मधुर में भी मुझको तो खिल पाने का अधिकार नहीं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 लेकिन तुतलाते तुतलाते ही प्रार्थना जम जाती देखते ये पलटू निर्गुण बनिया ये बेचारा तराजू ही तौलते तौलते तौलते, ऐसे अपूर्व वचन कह गया कहता है मैं तो राम का मोदी मैं तो राम का बनिया हूं मगर गहरी पते की बातें कह गया कहते कहते कहते कहते बात जम गई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 ना तुम कभी दिल खोल के रोते हो क्योंकि यह तो तुम्हारे मर्द होने के विपरीत हो गया ना तुम ठीक से नाराज हो सकते हो क्योंकि यह भी तुम्हारे अहंकार के विपरीत जाता है कि तुम जैसा सज्जन और ज्ञानी नाराज हो कि तुम चीखो चिल्लाओ कि पैर पटको यह भी तुमसे नहीं हो सकता तुम इन सारे भावों को इकट्ठा करते जाते और जो भाव प्रकट नहीं होते वे घाव बन जाते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 हेम शिखरा वर्तिका के किरण वाही कर रहे हैं फिर रस प्लावित स्नेह वर्षण से तन मुक्त बंधन से प्रणय मुखरा सजलवाणी फिर लगी कपने स्वप्न चालित पलक पाटल फिर लगे झपने भुवन जेता मदन मादन कर रहा परवस संयोगिता श्वास सरि में फिर तेरे सपने संपुटित शब्दार्थ जैसे परिमिता बाहें बांधती आकाश अभिमंत्रित समर्पण से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 सराफ की दुकान पर पत्थर रखा होता जिस जिसपे वो सोने को कस लेता ऐसे कसोटी दे रहा हूं तुम्हें फिर ये भी है संभव कि जिससे तुम्हें सुख मिले दूसरे को सुख न मिले नियम जड़ होते ये भी हो सकता है जिससे तुम्हें दुख मिला दूसरे को दुख ना मिले लोग इतने भिन्न हैं और ये प्यारा है जगत क्योंकि लोग इतने भिन्न है एक ही जैसे हो तो जगत में सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए लोग भिन्न भिन्न है इसलिए बड़ा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 क्योंकि हम वही देते हैं जो हमारे पास है प्रार्थना के लिए कोई नियम नहीं है प्रार्थना सरल सहज भावदशा है तुम सिर्फ शुरू करो और आज ही परिपूर्णता की अपेक्षा मत रखो उसके कारण ही बाधा पड़ रही आज तो लड़खड़ाओगे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 तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी चला जाता लेकिन अब तो कैसे जाऊं उसको मेरी जरूरत है और वह भी हिम्मतवर है उसके जीवन में कुछ हो सकता है उसे मुझसे डरना चाहिए या मैं उससे डरूं? ये बात बड़ी अपूर्व बुद्ध ने कही कि उसे मुझसे डरना चाहिए या मैं उससे डरूं? वो मुझे मारेगा मैं भी उसे मार सकता हूं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 उसे बड़ा डर लगने लगा उसे डर यह लगा कि यह आदमी ऐसा है कि कहीं मेरा फरसा काटने में झिझक ना चाहे पहली दफा यह आदमी काटने जैसा नहीं लगता वो चाहता यह लौट जाए झंझट टले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो हत्यारे का गर्व है वो खंडित हो जाए मैंने किसी आदमी की चिंता नहीं की मैंने आदमी ऐसे काट दिए जैसे आदमी घास काटता है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 ऐसा आदमी उसने देखा नहीं था वो जो कहता है कि तू चला जा लौट जा वो इसलिए नहीं कह रहा है कि वो उसे बुद्ध को बचाना वो इसलिए कह रहा है कि उसे खुद को बचाना इस आदमी के सामने कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस आदमी से वो कपरा है दो साहसी आदमी सामने एक साहसी बुद्ध और एक साहसी अंगुली मगर अंगुली में एक अड़चन है कि वहां अहंकार उतनी खोट है। बुद्ध में वो खोट नहीं बुद्ध खालिश सोना है खोट बिल्कुल नहीं अंगुलीमार मुरारजी गोल्ड उसमें काफी खोट है चौदह कैरेट है तो सोना ही लेकिन कुछ और भी मिला है वो अहंकार भी मिला है आदमी तो साहसी है सम्राटों को कपा दिया है सारा जगत कपरा है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 कपटी होता तो राजनीतिक हो गया होता हत्यारे होने की क्या जरूरत थी डाकू बनने की क्या जरूरत थी डाकू बनने के ज्यादा कुशल उपाय सीधा साधा आत्मी था बुद्ध सामने आके खड़े हो गए उंगुली माल का ठीक है तो मुझे तुम्हारी हत्या करने का पाप भी लेना ही पड़ेगा बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तुम मुझे मार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 बुद्ध ने कहा अब तू हत्यारा नहीं रहा वो बात गई वो सपना टूट गया वो दुख स्वप्न समाप्त हो गया तू ब्राह्मण है खबर फैल गई सारे देश में कि बुद्ध ने अंगुलिमाल को रूपांतरित कर लिया है अंगुलिमाल भिक्षु हो गया सम्राट बिंबिसार बुद्ध को मिलने आया उसे भरोसा नहीं आया इस बात पर वह अपनी आंख से देखना चाहता था अंगुली रूपांतरित हो जाएगा यह आखिरी संभावना है ये बात झूठ है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 सिकंदर थोड़ी देर खड़ा रहा और उसने कहा कि मेरे मन में तुमसे ईर्षा होती मेरे मन में तुम ईर्षा जगाते हो इतनी शांति इतने प्रसन्न इतने आनंदित और पास तुम्हारे कुछ भी नहीं और मेरे पास सब है और मैं बड़ा अशांत हूं अगर दोबारा मुझे जगत में आने का मौका मिला तो भगवान से मैं कहूंगा मुझे डायोजनीज बनाओ सिकंदर ने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 जब आप तो नहीं मगर अभी ये न कर सकूंगा अभी तो दुनिया जीतने निकला हूं और आधा ही काम हुआ है जब तक ये काम पूरा ना हो जाए डायोजनीस फिर हंसा उसने कहा ये काम कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि दुनिया में कभी कोई काम पूरा नहीं होता ये अधूरा रहेगा और तुम मरोगे और याद रखना मरते वक्त मेरी बात यहां कोई काम कभी पूरा होता है और यही हुआ जब सिकंदर मरा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 आज चितने